विक्रमादित्य का सिंहासन प्राचीन काल में भारत में उज्जैन नाम का एक शहर बहुत मशहूर था इस शहर में कालिदास जैसे अनेक कवि और विद्वान रहते थे यहाँ के सम्राट विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे सम्राट विक्रमादित्य की उदारता व ईमानदारी के कारण उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे इतिहास के पन्ने पलटते रहे कई शताब्दियां बीत गई इस बीच कई राज्य बने और उजड़े कई बदलाव आए समय के साथ साथ पुराने महलों और इमारतें जमीन के नीचे तप गई विक्रमादित्य को भी लोग भूल गए एक बार कुछ ग्वाल बालक एक स्थान पर खेल रहे थे वहीं आसपास चट्टानों के कई टुकड़े खंबे आदि बिखरे पड़े थे जिनमें शिल्पकारी की हुई थी कुछ मिट्टी के टीले इधर उधर दिखाई दे रहे थे उनमें से एक टीला हरा भरा एवं ऊंचा था एक बालक भाग उस पर जा बैठा खेल खेल में उसने अपने दोस्तों से कहा मैं हूं न्यायाधीश अपने मुकदमे मेरे पास लाइए अन्य बच्चों को यह खेल बहुत पसंद आया तुरंत उन बच्चों ने आपस में मिलकर एक काल्पनिक मुकदमा तैयार कर लिया दो बालक न्यायाधीश के सामने गए और बोले माननीय न्यायाधीश मेरे पड़ोसी और मेरे बीच के जमीन के झगड़े को हल कीजिए तब बच्चों ने एक चमत्कार देखा खेल खेल में न्यायाधीश बने बच्चे का चेहरा समस्या सुनते ही बदल गया वो असली न्यायाधीश जैसे बोलने लगा उसने मुकदमे का सही फैसला सुनाया उसकी बातों को सुनकर बच्चे चौंक गए फिर भी खेल जारी रखा एक और नई समस्या गढ़कर मामले को न्यायाधीश के पास ले गए इस बार बालक ने ऐसा फैसला सुनाया जैसे उसे वर्षों का अनुभव हो इस तरह बच्चे घंटों तक खेलते रहे जब घर जाने का समय आया बालक मिट्टी के टीले से कूद गया फिर पहले की तरह अपने दोस्तों से हंसने बोलने लगा उस दिन को बच्चे कभी भूल ही नहीं पाए उसके बाद जब भी कोई समस्या आती बच्चे मिट्टी के टीले पर उस बालक को बिठाते वह बालक भी समस्याओं को सही तरह से सुलझाता यह खबर पूरे गाँव में फैल गई गाँव के लोग भी अपनी समस्याओं को बालक के पास लाने लगे मिट्टी के टीले पर सुनाए गए उसके सभी फैसले हमेशा सही होते बात राजा तक पहुंच गई बालक के बारे में सुनकर राजा ने अनुमान लगाया वह बालक विक्रमादित्य के सिंघासन पर ही बैठा होगा राजा ने अपने आदमियों को भेजकर मिट्टी के टीले को खुदवाया राजा का अनुमान सही था वहां से एक सिंघासन निकला उस पर पच्चीस परियों की प्रतिमाएं थी जो उड़ने की मुद्रा में थी गांव में बड़ी हलचल मच गई चारों ओर कोलाहाल और, कोला और उत्सव का माहौल था एक जुलूस में सिंघासन को दरबार में लाया गया राजा ने कहा मैं सिंहासन पर बैठकर मुकदमों को सुनूंगा तब विक्रमादित्य की कृपा मेरे ऊपर रहेगी और मैं सही निर्णय सुना पाऊंगा सिंघासन पर बैठने के लिए राजा ने एक शुभ दिन चुना मंगल वाद्य बजने लगे। राजा ने कहा हाँ अवश्य ऐसी कामना की है मैं इस सिंघासन पर बैठने के काबिल नहीं हूँ तुम तीन दिन उपवास रखकर ध्यान करो और फिर आओ यह कहकर परी अपने पंख फैलाकर उड़ गई सिंहासन पर उसका स्थान खाली हो गया राजा तीन दिन उपवास रखकर फिर से सिंहासन पर बैठने के लिए गया तभी एक और परी प्रकट हुई और बोली क्या तुमने कभी दूसरे की संपत्ति पाने की इच्छा की है राजा ने कहा हाँ अवश्य उसे फिर से ध्यान करने के लिए कहकर वो परी भी उड़ गई इस तरह सौ दिन बीत गए बीत गए अंत में सिंहासन पर सिर्फ एक ही परी रह उसने राजा से पूछा क्या तुम्हारा मन एक बच्चे की तरह साफ है राजा ने कहा नहीं यह सुनकर परी ने सिंहासन को उठाया और आसमान में उड़कर अदृश्य हो गई उसके बाद उस सिंघासन को किसी ने नहीं देखा एक दिन राजा अकेले में बैठकर सोचने लगा उसे सिंघासन का रहस्य समझ में आ गया जिसके पास एक बच्चे की तरह निर्मल मन हो वही ईमानदार हो सकता है इसलिए जिस विक्रमादित्य के सिंघासन पर कोई राजा बैठ नहीं पाया उस पर एक ग्वाल बालक बैठ सका वह सही फैसले सुनाने में भी सफल रहा सिस्टर निवेदिता की बाल कहानी पर आधारित